Ramayaramahadraya, Ramachandraya, Ramachandraya, Ramachandraya, Ramachandraya, Ramachandraya, Ramachandraya, Ramachandraya, Ramachandraya, Ramachandraya, Ramachandraya, Ramachandraya, Ramachandraya, Ramachandraya, Ramachandraya, Ramachandraya, Ramachandraya, Ramachandraya, अभी जहाँ इदानी प्रकृति दुखस्य अंतम् न अधिक अच्छती, दुखस्य समाप्तिम् यद् दुखम् राम वियोग जनितम् रावण आपाहरणीयन जनितम् यद् दुखम् तस्य अंतम् सार न न अधिक अच्छती मित्तस्या अधिक न जानाती तेसा अधिगमनम नाम ज्ञानं इत्यर्थः दुःखं एतद् दुःखं कदा अंतं भविष्यति समाप्तं भविष्यति इतिसा नावगच्छति न ना जानाति तादृसीम येनाम अहम् आश्वस्यामि इति निश्चयम करो किमर्थम आश्वासनं अनास्वासे अनास्वास्य एव नम आश्वसन कारणं विनयव गच्छतु इति पक्षे दोषं पश्यत यदिह्यहं ये सतीं येनां शोकोप हतचेतनां अनाश्वास्य व्यभिष्यामि दोषवद्गमनं भवेत् यदि अहं येनां ये सती येनां पतिव्रतां ए नाम इति अनुप्रयोगः एताम इत्यस्थः तत्र रूपद्वयम् भवति एकां येनाम इति येते एने एताह येनाह इति एतत् शब्दस्य रूपद्वयम् भवति तत्र द्वितीयं रूपं प्रथमं न प्रयुक्तम् नाम पूर्वोलेखः एस्य वर्तते पूर्वं नाम्नावा एतत् शब्देनवा यः परामृष्टः यः निर्दिष्टः तस्य परामृषकरणी एव पुनः एतत द्वितीयं रूपं प्रयोक्तुं शक्यम् प्रायः आदौ एतामित्यववामा आदौ एतामित्यव उक्तव्यं एषा इति कथनानंतरं एनाम अहं पश्यामि अ एत तव एव तथा एक मर्यादा वर्तते कदाचित इतस्तो भवे प्रायः येशा कदाचित काव्य मर्यादा लेखन मर्यादा वर्तते ये ये सातु पूर्व निर्दिष्टा वर्तते इतिकृत्वा सतीम येनां शोकोप हतचेतनां शोकेन अपहता चेतना ये स्यासा चोकेन अपहतम नाम बाधितं ये स्यास चेतन्यम चेतन्यम नाम वसदह सा आतमानमेंवन फ्मरती विचेष्टासा वर्तते अत्यधिक दिक whilst यदा भवती तदा चेतहा मुगधमिव होती मनहा मुगधमि वहोती मनहा napt prasarati, attyadikar shoka samanmi shoka schezh, bawoti prasarati, parant idarin Sita matahu shokaha niravadikaha attyadikaschez, tasmat soka upahata chez, tanam, yenam satim anaswaasya yedi gamishyami, anaswaasya aswaasanakaranam vina aswaasanakaranam विना यदि गमिष्यामि यदि इति क इफ इति अर्थ है यदि गमिष्यामि तो शब्द गमनम भवे मम गमनम प्रतिनिवृत्त गमनम स दोषम भवे दोषवत दोषवतित्र दो अत्र मतु प्रत्ययः वर्तति दोष सहितं विर्था दोषः अस्य अस्ति इति दोषवत दोषवति शब्दः तुल्यार्थे वति प्रत्ययः वर्दते は, चा, मुखं। सहा अत्रनास्ति उपमार्थे पि वत्प्रत्यह कुचित भवोति चंद्रवत मुखम इतित्र उपमार्थे पि वत्प्रत्यह कुचित भवोति सहा अन्यह प्रत्यह ये सहा अन्यह प्रत्यह नपुंसके ये अधिको भवोति नपुंसकलिंगे ये तो ही दोषवधिते वो रूपम भवोति दोषवान इतितु पुमलिंगे रूपम नपुंसकलिंगे तो दोषवत � वत् प्रत्ययेन सह साम्यं नपुंसकलिंगे आयाति तस्मात् भ्रमो भवति वर्घति अतः असौ मतुत् प्रत्ययः दोष अ दोषसहितं मम गमनं भवेत् स दोषं मम गमनं भवेत् भवेत् इति लिंगलकारः प्रायः एत आरभ्य बहुलिं लकाराह आयन्त नम मर्गति अर्थः यदि क्या हम सती मेराम शोकों पर हतचेतनाम आराध्य गमिष्यामी दो शब्द गमनम गते ही मई राजपुत्री इसे स्विनी परित्राणम् आपस्यं ति जान की गते ही मई मई गते सति भाव रक्षण सब्तमी मई गते सति सति सब्तमी तब काव्य मर्यादा या शास्त्र में याद है हम भाव रक्षण सप्तमी इत्यप्यच्छते उभयं समानः मई जा गते सत्य कालयेवार्थः कालसे उपरक्षकम् बहुत दत्तुः यस्मिन् समये अहम् निर्गतः भवामि तस्मिन् समये यम् राजपुत्री एशेश्वरी राजपुत्री जिसके मर्थम् इत्यप्ये राजपुत्र यहाँ राजपुत्राश्च अध नसाहंते चिंतित दोरमेवतेषां तादुष सहना शक्तिहि भवती, ते अपेक्षायाम सत्यम प्राणत्यागम सरलम मन्यन्ते स्वकीय अभिमानस्य त्यागापेक्षया इचतु इतिहासे वयम बहु तथा क्षत्रियास्ते राजपुत्री यशस्सुनी परित्राणम अपश्यन्ति परित्राणम कोपित्रातानास्यत्र sa saha ini egykáki ni ortaté koppitásja ha a ttr lanka iám szamrakshko násti a tta hogyda bôhûdinani a ttr jápita ni a tta koppit paritránam a tránam nám a paritránam raksham apasjenti esmén sa mamotu a ttr इति निश्चयम् प्राप्तनोति तस्मिन् क्षणे रावणेण मारिता सतीसानां म्रियेटा सा स्वयमेव जीवितं तिजेत् या इतः पर एतावत्पर्यन्तं किमर्थं जीवति इत्युक्ते कदाचित् रामः आगच्छेत् तस्याः संरक्षणं कुर्यात् इति भावना वर्तते तेर तया भावनाया एतावत्पर्यन्तं Sa jivita vartate. Atha Gate Himay Tatra Yam Raja Yam Raja Putri Yes Swani Paritranam Apasyanti Janaki Jivitam Yaji. Janaki Tesya Vishwanani Vartante Apassanti Yeswani Rajaputri Yam. Kada Jivitam Jajit Kata Sati. आहम आस्वास्य के कदाचित जीवितम् नच्छे आहम आत्मानं प्रकट गया आहम रामदूता हा भवत्या हा अन्वेषणार्थमेव आगे ता हा रामा हा निश्चयेन आगे रावणं इच्छा वधिष्चेति भवति इंचे रक्षिष्चेति इच्छे पुनः सा किंच अधिक कालम् जीवितम् कर्तुम् यथा च समाहापि च इति तस्मात् एषा आश्वसनीयैव एनाम आश्वसेम मया गन्तव्यं अनाश्वास्य गमने अयम दोषो भवे जानकी जीवितमति जे इति एकः दोषः तृतीयो दोषः यथा च समाबाहुः पूर्ण चंद्र निभारणः समाश्रासे तुम न्याय यह सीता दर्शनलालसा सीता दर्शनलालसा सीता दर्शने लालसता नाम बना सा अत्यधिक इच्छा लालसता इति किंचित अतिव अतिमात्री इच्छा यह भी संदर्भे लालसा हाइट कीजूँ ये सीता दर्शनीय लालसम यश्च मना सीता दर्श सीता यह दर्शनुम सीता दर्शनुम सीता दर्शनीय लालसा हा सीता दर्शनल लालसा हा नम सीता अधिक कामना वान भगवान रामचंद्र हा मया समास्वास्यितुम् यहाँ यहा सोपि समास्वास्यनीय ऑतो नियान हे जित्क वर्तते कि भूतने कुसित कौन को दिक नहीं वो भो गजतने आ क्झा करए सोने टें कोचप्त नहीं पांकले साव सबस्क्ताइल जाना 9 चाहर नियान हज़ कि मतुमिलिय को सिफे खाले नहीं आश्वस्तो न होवेत सीता मां की बुक्तवती चिप्प प्रच्छेत तर हिकिम समाधानम् दास्यामि अतः तस्य समाश्वासनमपि मज्जा करनीयम् सह पूर्ण चंद्र निभान न हा महाभाहु होइति विशेषणत्वे मेवा प्रायः रामिचंद्र विषये विशेषणत्वे प्रयुज्यते निशाज अस्तु तरी समास्वासी ये ये वक्त गच्छतु किमर्थम विचारक किमर्थम गच्छतु साक्षात आत्मनः परिचयं दत्तवा सीता या समास्वासनम करोतु इत्यते कार्यन्यं वर्तते निशाचरीनाम प्रत्यक्षम अक्षमंच अभिभाव शनम् निशाचरीनाम प्रत्यक्षम् निशाचरीनाम निशाचरी नाम राक्षस स्त्री तासा समक्षम, स्त्रीणाम समक्षं समक्षम, तेषां समक्षं अक्षमंच अभिभाषितं सीताया सह न योग्यं वर्तते परन्तु भाषणं करणीयम् येताह राक्षस स्त्रियः निमेष सीतां परित्यज्य अन्यत्र न गच्छन्ति तासाम पुरस्तात् तासाम समक्षम भाषणं कर्तुं न योग्यं चमर्थं योग्यं इते न इते अन्तरं विस्तरेण कथयष्यति तत्रapi क्लेशो वर्तते तासाम समक्षम भाषण करने अपि क्लेशो सीताया सह भाषणम अकृत्वा सीता दर्शनं जातम इति मत्वा प्रतिनिवृत्तये गमने एक दोषो वर्तते कुतहा तत्र दोष द्वयम् एकस्सु दोषः जानकी जीवितं तिजेत परित्राणम अपस्यंति अन्यो दोषः रामस्य किमस्वासनं दस्यामि दूरतः मया तत्र अशोकौने वर्तते दृष्ट्वा प्रत्यागताय इति Rahana törpier, atah idarim kathamita kárgyam maya saathaniyum, iti sahat cinthito bor tate. Iti klesha, raksha sastri nam samaksham bhasalam nakaraniyum, tatrek klesho bor किसी निशाचरिनां प्रत्यक्षं अक्षमंच अभिभाषितं कथन्नुखलु कर्तव्यं इदं क्रुच्र गतोह्याम अहम् क्रुच्रे गतः क्रुच्रगतः इति एक व्यावहारिक शब्द वयमपि एतस्य शब्दस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः क्रुच्र कर्तो नाम कार्यं तु करणीयं परन्तु कार्यकरणे बहुविध क्लेशाः अतः प्रायः मध्यम करु गंतव्यम तो वर्तते अद्येव कार्यानं शरण प्रतिगै प्रेषितं तार अद्येव गंतव्यम आपतितं तर ही कथम यतत् इच्छाजान्तर भेष्वपि कुरुचरगतः नम कुरुचरस्थिताव कठिनस्थिताव प्रतितः आहमस्मि कुरुचरगतो ही आहम körülöbbi viccárásia, anuvartanom. Anienna ráttri séséna, yedina aszvás sétény maja. Sárrotha anaásti sándéha ha, parittyek sétéjigidom. Anienna ráttri séséna, ráttri ráttriya ha, sésaha Nama. सेशो नाम अवशेष अवशिष्ट भाग है हा, सेशा हाइट्युच्चे कदाचित ये हा संध्या समयो भवेदिति भविष्य दिति मन्नी हनुमान ये ता दृष्टवान थी आ, विचार अतः कथम भी स्वाहा सूर्योदयात प्राक मया कष्टन अवसरफ प्राप्तया अनेयासा भाष्य Ettől रावण rávala sa ativa természet, attéve viklabbium Ativa váltaté. Attéve kína, dühkítász váltaté, nírása, magyisa váltaté. sa kada csitt szápránatja ágamon kúrja. Tadus és Sándor fészú, attiszne hoff अविद्या माना आप इस शंका स्माकम मन से आया है, स्माकम सर्वेशा में भी सहज पर यहाँ पे आया है, यहाँ तरह ये अतीव सन्यम कुर्मा, तात्र सर्वोदा पाप में ये शंका माहिए, अति सन्यहा पाप सिंकी असे किंबवेद किंबा भवेद, भवेद इत्यादि भावना हाँ आया थी, थी।, थी। हा क्योंकि ये उम्मेवा इधरिं दुर्दशा यहां आधिक के कारण आदि पापशंका अधिक आभूती तस्या हस्तिक ही यस्माद् अत्यंत दयनीय वर्तते तस्माद् सा यस्मिन्न पी कस्मिन ख्षने पी सा भी कस्मिन्न खन्य किमुपि करतुं प्रभवेत् इति शंका मनसि द्रष्टु हु भवति कदाचित् साधी नापि भवे परंतु द्रष्टु मनसि तथा सर्वथा नास्ति संदेहः परित्यक्षति जीवनम् अभिच रामस्तु यदि पृच्छेत् मां किम्मां सीता प्रवीद्वचः किमहं तं प्रतिब्रूयाम् असम्भास्य सुमध्यमा कदाचित एतयासः संवादं अकृत्वेव गच्छेयम् रामः Pakše, Ramastu, yedimam pruche, pruche yediti punahan ling, lingla karana meva, sambhavanaarthe samagrhasaka ha nirmito vartot. Ramaha yedimam pruche, kim mam Sita abravid vachaha? Sita kim vachaha mam abravid? Sita kim vachanam vachaha vachanam? माम् प्रति उक्तवती कदाचित् ब्रूहिं लक्तायां वासि इत्तेपि द्विकर्मक धातुः भवेत् माम् वचः अभ्रवीत् कर्म द्वयम् वर्तते सीता माम् प्रति कर्म किम् वचनं उक्तवती इति तव अवश्यं भवेत् सामान्य रूपेण अयमपि आ... अयैक तस्मात् नगरात कचित नगरात नगरांतरं गत्वा बंधो भ्रम गच्छ महा सपदते पृच्छन्ति तत्रत्याः किमुक्तोवंतः अयम् जानी महाते किं करिष्यन्ति किं अदिश्यन्ति इत्यादि तथापि तादृश सुश्रुषातो भवति तर्हि यहं सीतयसा भाषणमकृतो इव आगतः इति कथने औचित्यं नास्ति किमाहम प्रतिब्रुयाम असंभाष्य सुमत्यमाम सुमत्यमाम सीताम येस्या हा मध्यमघा गा अत्यंत सौहाना इति स्त्री पर्याय तया, तया प्रयुज्यते अनंत सीताम सीताया सीत सा असंभाष्या किमतस्य प्रतिवचनम् प्रतिब्रुयाम नाम प्रतिवचनम् दद्याम प्रतिब्रुयाम इत्यपि लिंगलकारसे उत्तम येक वजनम तस्यकिम समाधारम हम बदेयम ये जिसा पुच्छे आतहा भाशनम करणीयम नकेवरं तत सीता संदेश रहितम माम इतस त्वरयागतम निर्दहेद पिका कुच्थः क्रोधा क्रोधती व्रेड चक्षुषा क्रुधस्ती व्रेड चक्ष� क्रुद्धस्तीव्रेण चक्षुषा इति विभवितमर्गति क्रोधतिव्रेण चक्षुषा इति अत्र वर्तते क्रोधेन तीव्रं तीक्षणं सुनिषितं यत् चक्षुः नेत्रं तेनैव काकुत्स्थः भगवान रामचंद्रः माम् निर्दहेदपि एकं आरमसह चक्षुषा कोपयुक्तेन दहानमेव तस्या समक्षम विद्यमानः पुरुषः दहानमेव पुराप्नोती दग्धो भवती कुतह सीता संदेश रहितं माम इतह त्वरयागतं त्वराकारनात संभ्रमकारनात लंकातः प्रतिन वृच्य सीतया सासंभाषणम अकृत्वा प्रतिमुद्दत्म माम मोसकासे सीता यहां संदेशो न भवति अतः सीता संदेशरहितम माम सीता यहां सीता संदेशा सीता संदेशा सीता संदेशे न रहिता सीता संदेशरहिता रहितो नाम अभाववान सीता संदेशा भाववान भावनतम अभावनतम माम कदाचित सहा चक्षुषा तहेदपि नमः अन्द्रमपि दद्या इति अन्नो दोषा मया गत्वा किं करणीयम् सीतां अहम् दृष्टवान लंकायाम् वर्तते एतत् खयावदहं प्रतिनिवृत्तयागतः तावत्पर्यन्तं जीवति अतः जेति तेव लंका नगरमं प्रति गंतव्यम् सर्वै रस्मा भी इति रामस्य लंका गमनमं प्रति उद्योग करणम् मया करनीयम् लंकामं प्रति यथासंगत्य इति तथा उद्युक्तम् रामं आहम् कुर्याम् तदेव घरोका मम कार्यम् वर्तते तेरा येदिच्छे यदि वा उद्योजयेश्यामि उद्योजयेश्यामि लंका गमनं प्रति उद्युक्तं तं करोमि लंका गमनीयं तं योजयामि ससैन्यं सुग्रीव सैन्य सहितं तं लंका प्रति गमिने योजयेश्यामि अनुयेश्यामि प्रेर्येश्यामि कम कम प्रेरिष्यामि भर्तारम कहा भर्ता हनुमतः भर्ता कहा सुग्रीव हनुमतः भर्ता भर्ता राम अत्र अधिपः राजायत्यस राजा इत्यर्थे भी भरतुष शब्दों बताते ये बंजे भरतारम सुग्रीवम रामकारणा रामस्य कार रामकारनाथरम रा, रामकारना रा, रामहा कारणं येस्या तस्मात रामकारणा नम राम निमित्तेना भगवत हस्ती रामचंद्रस्य कार्य निमित्तेना यदि सुग्रीवम् अहम् उद्योजयिष्यामि लंकानगरं प्रति ससैन्यस्य सुग्रीवस्य गमनं अहम् आयोजयिष्यामि तर्हि व्यर्थं आगमनं तस्य ससैन्यस्य भविष्यति तस्य सुग्रीवस्य ससैन्यस्य सेना एकाकीरः आगमनं भिन्नं सेना सहितस्य आगमनं भिन्नं सेना सहितस्य कोचित् देशात् देशांतरं प्रति गमनं, देशा, गमनं नाम बहु आयाससाध्यं बहु व्ययसाध्यं बहु श्रमसाध्यञ्च वर्तते महान प्रयत्नो सेना सहितस्य राज्ञः कोचित् गमनम् अतः ससेन्यस्य तस्य लंकापुरी गमनं लंकापुरीं लंका प्रत्यागमनम् व्यर्थम् भविष्यति कुतः व्यर्थम् भविष्यति इच्छुते आनास्वास्य यदि सीताम् गविष्यामि तरही कदाचित् सीता मध्ये प्राणत्यागम्चेत् कुर्यात् तरही सुग्रीवस्य लंकाम् प्रतिससाइन्यस्य आगमनम् सर्वं व्यर्थम् भविष्यति रामाकार्ये हितो हो आगमनम् व्यर्थम् भविष्यति अतः कथमपि सीता या सहा कृत्वा, कृतवा आश्वास्या दुखा परितप्ता या हतस्या हा किंचित् मनसि भविष्यत् रामहा आगमिष्यति रामहा भवम् तम् निताम् तम् स्मरति भवदर्थे रामहा सर्वदा शोकमनुभवति मामच दूतम् परिषतवान् इच्छिते रामहा यवसा वर्तते रामहा प्रयत्नशीलो वर्तते भवत्या अन्वेषने भवत्याः संरक्षणे रामहा तत्परो वर्तते इत्यादि तया ज्ञातं चेत् कदाचित् सा जीवनं परिरक्षेत नो सुग्रीवस्य आनयनं सर्वं ससेन्यस्य सुग्रीवस्य आनयनं अपि भविष्यति तस्मात् उपायान्तरं नास्ति तया सहमया संवाद करणीयः एव संवादकरणार्थं तु राक्षसीनां प्रत्यक्षम कर्तुम नशक्रोमि अतः किम करणीयम किम न करणीयम कथं करणीयम इति बहुधा चिन्तनं करोति अंतरं अतः निश्चयं करोति अंतरं तु अह महासाध्य राक्षसीनाम अवस्थितः शरीर आस्वास्याम्यद्य संताप बहुला बिमा संता ही संता पवगुलाम इमाम सीताम शनि ही आश्वासन नाम योग्यया रीत्या कथनचित आश्वासनम करोमी कथं इच्छुते अवस्थिता हा अत्रेव विद्यमानसन अत्रेव उपविष्टसन प्रतिक्षणम योग्य समयस्य प्रतिपालनम पुर्वन कदा योग्य समय हा इति ती जागरु को फूत्वा अंतरंतु अहम आसाध्य राक्षसीनाम राक्षसीनाम अंतरं आसाध्य अंतरं, अंतरं इती शब्द हा जिंचित या वहारी नम यद्य पी ताम दीवारात्रम तत्रेव पश्यंतो भव पश्यिन्त्यो भवंती तथापि कुचित अंतरं कस्चन समयः मध्य समयः अंतरं नमः योग्य कालः प्राप्तुम् शक्येता अंतरं मिति व्याजे व्याजम व्याजहाय कर्थेभ्यः वर्तते आपिच मध्यदेशहाय केवल वस्तुतः प्रतिपदार्थं प्रतिपदार्था नाम मध्यकालोवा मध्यदेशोवा इत्येव प्रतिपदार्थः मध्यदेशः मध्यकालः इत्यस्य किञ्चित उपचारार्थोपि भवति इत्युक्ते कथम्पि यस्मिन् क्षणे ताः राक्षसस्त्रियः प्रमात्ता भवन्ति तस्मिन् क्षणे अहं कथम्पि आश्वस्या Atha tadatham kimkaraniyam maya jagaruke na atreva samayam pratikshmaniye na Atha sarva avasthitaha samyaggrute na atreva vidyamanasan antaram antarasya pratiksham kurvana yadayeva kincdamaram prapno mi yogya samayam prapno mi yadayeva samayam prapno तदेव तया सह किञ्चि द्वारतापं कृत्वा अहमस्मि रामदूतः आगतः रामचन्द्र कुशली भवतीं कुशलिणीं अपृच्छत सः आगमिष्यति भवत्या दुःखस्य अंतौ वर्तते दुःखस्य अंतः नास्ति इति नचिन्तनीयं इत्तु को पुरागमिष्यत् अतः अन्तरं अवस्थितः शनिराश्वासजाम्यत्या सम्ता अपवहुलाम इमाम इतु दुनिश्चयः परंतु कस्य पुनः तत्र तत्र पुनः अन्य भाव स्वलतायती वर्णयेन तिकरु आनकार शास्त्रे परस्पर विरुद्ध भावानाम पर अनंतरम अनंतरम परस्पर विरुद्ध भावनाः क्रियान्ते तस्सा भाव शबलता इति उच्चते भावसंश्रुष्टि भाव, भाव शबलता इतिपि उच्चते अलंकारशास्त्रे वर्तते मम कोचित कोचित उद्विग्न व्यवस्थासु एवं कोटि द्वयम् भवति gantavyam nagantavyam क्षणे gantavyam इति क्षणे नगद तो यही मित्र भाव वहाँ आया थी। खने कर्तव्य मित्र भाव वहाँ आया थी। अनंतर खने न कर्तव्य मित्र के भी, नित्य भी नित्य भाव वहाँ परस्पर विरुद्ध भावत द्वैस्या भूयो हुया हां आगमनीय ना आगमनात्मक मुक्तिज्ञतु मानसि मानसि कम, कम क्लेशम कवी नाम वर्णनम बरणनाम तादुण पृषेकम यदाब होती तत्र भावस्य बलता इत्य अत्र भावस्य बलता वर्तते. अतः कतमयं तयासा भाशनीं कथमपि अपि अमतरं प्रापनोम स्योग्यें समय प्रापनोम स्योग्यापनो प्रापनोम स्योग्या वानरस्य विशेष अधर हुआ वाचंच उदाहरिष्यामि विश्यामी मानुशी निव तत्र परस्पर विरुद्धा येते सर्वे धर्मा परस्परम येते धर्मा अन्योन्य उपघाति नहा नाम परस्परम उपघातम कुर्वन्ति कथम मम रूपम कीदृशं इदानीं तो सूक्ष्म रूपेण वानर रूपेण वर्तते साकाग्रे. परन्तु स्वरूपं भगवतस्तु तन्नास्ति केवल वानर स्वरूपेण सूक्ष्म रूपेण गत्वा किमपि कथयति चेत् वानर इति माता सिंतेत हरुमंतमना प्रत्य स्वरूपं किञ्चित् दृढकायं भगवतः अनुमतः तु वायुपुत्रः महाबली <स्वलंग> <द्रु। स्वलंग खिंचित द्रुण> Ati tanu, mama tanu, szérierem kincsét atikajaj embert ad. Yetha bhima, anjaniya, iti asarbe atikaya. Na matesam szérierem kincsét dródham unnatam szabaland javartade. Ahamhi ati tanu, ati maattra tanu. Na to saamany buildnásti kincsét over build vartade. Ati tanu, ati tanu ittapi. यवहार एवम उपयोगतु शक्रुमा अतिमात्रम तनुहु शरीरम यस्य सः अतीतम तादृशोहं अस्तु मनुष्याराम अतीतत्वं द्रष्टुहु शंकां नजनियति यदि कश्चित मनुष्यः अतीतनु भवति तर्हि सर्वेषां द्रष्टूणां तत्र किमपि आश्चर्यं वा अथवा शंकावान भवति परन्तु जात्याहं वानरः वानरस्य तु शरीरं कायः शरीरञ्च लघुमात्रं भवति यदि वानरस्य महाकायतां पश्यामः महा तदानीं प्रथमं किं भवति सर्वेषां भवति विश्वासोर् भवति सह कश्चित् विश्वस्तु मेव न अतः अतीतनुत्वं वानरत्वम् येतु तो भयं परस्पर विरुद्ध। वानरजाते हे योग्यम् रूपम् तु लघुकायतो। परंतु मम रूपम् तु लघुकाय आत्मकम्पनास्ति। स्वम् रूपम् तु द्रढ़कायं नोचेत समुत्रम् कथम् लंघयेति? रावणसम् राक्षसमर्दनं च कथम् करोति? अतः अहम् स्वगाम तथा अतितनोऽन्योर्द्वाजोह परस्पर भयिष्� परस्परा विरोधो वर्तते तृतीय विरोधा वाचंच उदाहरिष्यामि मानुशी मनुष्योचितांच भाषां कथयिश्याम कोपि विश्वासं नकुर्या विश्वासं कुर्याद्वा वानरः स्वरूपेणा। वानरोचितं शरीरं नास्ति महा वीरानाम यदुचितम शरीरम, तादुचं शरीरम. अस्तु वाररह वारर भाषाँ म मततिचे अवालय अमगंथ। येश्चे मानुशीम भाषाम कथे श्यती अब illumड़ हैं वा स्थे उदाहर श्यामि मानुशीम मनुष्यो चिता मानुशीनाम मनुश्यानाम � मानुशी। नम मनुष्य संबंधिनी या भाषा ताम या वाक या वाक ताम वाचम ताम भाषां उदाहर्ष्यामि कथयष्यामि आपि जो मानुशी नाम का भाषा संस्कृतम अतः एव असौ सग्घमय चित्त <laughs> मानुशी भाषा संस्कृतम अरे ही संस्कृतम ये न भाषण ते शाम ते सब मानुषतम ते मनुष्यावा नवाई पी शंका पिकरणीय भवेत हाँ अत्र भगवता हा, वाल्मीकि के प्रयोग हाँ मानुषी मीवा संस्कृतांम संस सम्... मानुष्योचितांम संस्कृतांम मानुशी मानुशिम इह संस्कृताम इति संस्कृत वचनमेव मनुष्यणां सर्वमनुष्यणां भाषा इति भगवता वाल्मीकिना प्रमाणितं वर्तते संस्कृतामित्यस संस्कृत भाषाइत्यपि बोद्धो होती नोचे वानराणां यत सांकेतिक भाषा वानराणां अपि भाषा भवन्तु वर्तते सर्वेषां प्राणिणां पारस्परिक भाषा वर्तते कीटाना मुपिभाषा संती अतः भाषा तो वर्तते परन्तु तां सर्वाहा पिभाषा हा भाष्यंते इति भाषा हा परन्तु संस्कृता हा न संती नमः व्याकरणा दिना संस्कार हा तेशु नास्ती तासाम भाषा नाम संस्कारों नास्ती मानुषी भाषा तो संस्कृता भोती नमः संस्कारे न सहिता भोत अतः संस्कृत आमित्यस्या संस्कारे संस्कारम् प्राप्तवती इति योगार्थो भिष्यकं तुम्ह सिद्धे तथा वा संस्कृत भाषा इत्यपि भिष्यकं तुम्ह सिद्धे तेषु दिवसेषु संस्कृतमेव मानुषे ही भाष्यते चत्रेदम् प्रवानमपि भवितुमर्हति अतः हम ही आतितानुस्चेयवा वारणस्य विषये अतः वाचन से उदाहरित श्यामी मानुषी भी तरही यदि वाचम प्रदाश्यामित्विजातीर्व समस्कृतां रावणं मन्यमारामा मां सीता भीता भविष्यती निश्चितमितुं आश्वास्यतुगंतम्यं आश्वासनार्थं तु वधन भाषा प्रयोग गानी क्रुच्र गतोह्य पुरुरेक क्रुच्रम किमतत क्रुच्रम ममस्व अच्छा रूपांतरम प्राप्य वदामि चेत् भवति मातरम तु प्रतारयितुं न शकनोमि प्रतारयितुं शक्रोमि रावण आदिं सीता मात्रम तु एन स्वरूपेण अहं भवामि मम निज स्वरूपेण दासभावेन दासीरमया तथेव स्वेन रूपेणेव परिरूपा पर वो काये परिमाण से चा वचन से पारस्परिक संबंधों रास्ती पारस्परिक संबंधाभावे ये तावत परिजन्तुम् रावण हा बहुरूपे सुवागित्यतां तर्जितवान् प्रथमं संज्ञासिवेशेना भिच्छुकरूपेन वेशेना, वेशेना आगित्या आपाहर्तवान् तु बहुविधा रूपानि कृत्वा ताम प्रतारितवान वर्तते तर्हि क्षणेन सा किम निश्चयम् प्राप्सति इत्युक्ते रावण एव पुनरेकवारं मम रूपेण आगत्त्य वदतीत कृत्वा मम मुखमपि नवस्तिति मया सह संवादोपयना करोति मधुक्तं मर्तमपि सा नस्वीकरिष्यति अयम् कृच्छ्रगतो ह्य पुनरेकविधं काठिन्यं आगतम वक्तव्यम् संभागं विरागच्छामि जेत राणेण दण्डोपि प्राप्तो भवेत् सीतापि अत्र म्रियेत सुग्रीवस्य आगमनं परंतु यर्थम स्यात् परन्तु भाषणकरणस्य उपाययैव नदृष्यते कथं भाषणं करिष्यामि इति पुनः चिंतायाम पुरा मकला समाधानं किञ्चित प्राप्तोति निश्चयं किञ्चित करोति कृतम निश्चयं अनुवर्तयितुं एकमत्र राक्षसीनाम समक्षम अस्तु कथम अपि अंतरम तु प्राप्तुं शिक्षेते कुतहा प्राण शेष सर्वोपि दश पञ्च तद्दर्शनेशन यावत् कदाकदां चतिपि कदा प्रमत्तो भवति हां तस्मिन्न वसरे हम कदाचित् हम जागरुको भूत्वा भाषणम अपि कुरियां परंतु कया भाषया यदि बार रोजता कथये सीता नाम वक्ष्ये मानुषी स्त्री सीता अतः मनुष मानुषोचित भाष्य या ये बताया साहब या व्यवहारन कर व्यवहारक करनी या आप इच्छा अतः मानुषी भी बस हमस्क्रुता हम सीता राम यो हो वाल्मीकि दृश्या मानुषत्तम हो आत्मार्म मानुषम मन्निय रामुं दशरथात्मज निति रामों पे आत्मना हाँ आत्मानम् विष्णुंबा देवता रूपंबा कदापि रामचंद्र हाँ नमन्यते इसमें बाल्मीके ही रामायने सा भावना अतिवन्युना ये वो व्रत प्रायः मनुष्योच्चतक वर्णनम् ये वो बाल्मीकि भगवान् बाल्मीकि कर्तव्यान् यद्यपि रामायनांतरेशु किंचित् दैवम् रूपम् किंचित् तत वन्नित वन्तहा, प्रजित वन्तहा, आतहा अत्रमहां दोशक कहा इत्युक्ते, यदिवाचं प्रदास्यामी द्विजाति निव सम्स्कृतां, द्विजाति ही, द्विवारं जन्म यस्य वर्तते, द्विवारं Jatihi janma Yehsham Te dvijatai Nama janma Manushya janma Apanan anantaram upanayna De samskarena Te sham Unajjanma Tata ganyate Ataha Vijayitishabde Brahmana brahmanadi varna Grihyante Ataha Vijatai Janaha Yehtha Samskrutam Badanti नाम संस्कार सहिताम भाशाम कथयन्ति ती तथा ताम भाशाम अहां प्रदास्यामी वाचं प्रदास्यामी बालमी प्रयोगे दान धातो हो सर्वेशु भावेशु दान प्रयोगो वर्तते अते वा व dragging शस्तिवाई तै अपृच्यं आहम ये कवार मं� क्रोधम ददो, वैरम ददो, इधर इन वाचम दास्यामी ये ते प्रयोगा हा अनंतर वाचम बालामी ते बोधंती, अभी जो वैरम करोती ती क्री प्रयोगे ये बुद्धिशेत्य अध्यत्वे, परंतु दान प्रयोगा हा बाल्मीकरा सर्वभावे न केवलम एकस्पन्द भावे, भावे। अभितु भावो नाम हृदयगत भावना तत्र सर्वत्र ते दानार्थम अयोग्य पदार्थ यथा कोशतः धनं स्वीकृतं हस्ते अन्यस्य दत्तम् तद्वत् वैरम दातुं सिकते किं न सिकते दानार्थम अयोग्येषु वैरस स्नेह प्रेम लज्जा इत्यादि भावेषु दान शब्द प्रयोग हां पहुंच आरंभ वाल्मिक रामायणी संस्मरित है नतो ये कब आरंभ अतः वाल्मिक काले ऐशा सेली आशी या सेली इधरी में हिंदी अध्याशासु संस्मरित है गुस्सा दिया गुस्सा दिया बोलते हैं ना गुस्सा दाल दानार्थम योग्य योग्यम कथन बहुत गुस्सा परंतु ये लोकभाषासु आयम प्रयोग하 बहुधा हिंदिया विशिष्ट शेहिंदी भाषायाम आयम प्रयोगहा प्रचुरतया अध्यस्त इत्युक्ते इतुक्ते रामायणी भाषा व्यावहारिकी भाषा आसी अतः समस्कृतम मर्यादायाम अपि वहीं सर्वेश्वपि सर्वेश्वर दान शब्द प्रयोगम कर तुम इतः लोकतः प्रमाणितम ततः वाङ यद्यपि वह यह मधिकम तथा न व्यवहारामा तथा व्यवहारिकता विषय आयम विषय अर्पस्यं तु वाचम दास्यामि हां वाचा हां दानम तु वाक दानम इत्यादिशु दाने वसुता तत्र संप्रदानार्था दुष्कर्ये वा तथापि वाक्दानमिति शब्दान शब्दों प्रयोग है एक बार तो ते वाक्दानम करोगी इत्यादि अतः वाचम प्रदास्यामि आहम ही आतितरुहु चा वानरस्य विशेषतः वाचन्चेउदाहरिष्यामि मानुषीमिह समस्कृताम् यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिर्वा समस्कृताम् द्विजाति द्विजात ही यथा समस्कृताम् वाचम् यवहरति तद्वत् अहमपि संस्कृताम् वाचम् यदि व्यवहरिष्यामि तरही रावणं मञ्ञमानावाम् रावणः विद्वानस्ति आदिती वर्तते वेदानां मध्येनमु करोत् अतः संस्कृतवाक्तस्य भवितुं वर्घति इति कृत्वा रावलमं मन्यमानामाम् सीता भीता भविष्यति प्रथमं माम दृष्टवासा भयम् कुर्यात् तदर्थम् मानुषम् वाक्यं विरमानुसीम भाषाम विना अन्य भाषायां व्यवहरामि चुते मानुषी मानुषीया स्त्री तयासा मानुष मनुष्य तर भाषा या प्रयोग के खत्म भूत मरेगी अतः अवश्यमेव वक्तव्यम् मानुषम् बात्य क्या अर्थवत् मानुष बात्य मेवा सार्थकम् अर्थवत् नामा अत्रापि मतुः प्रत्यये मामा अर्थसहितम् अर्थे न सहितम् अस्य अस्ति इति अर्थवत् अतः सार्थकम् मानुषम् वाक्यमेव वक्तव्यम मया शांत्वयितुं शक्या न अन्यथा यम अनिंदिता यम अनिंदिता अधोश अनघ पतिव्रता स्त्री सीता अन्यथा शांतयितुं न शक्या मनुष्य मनुष्योचित वाक्य प्रयोगं विना अन्यथा नाम मनुष्योचित वाक्य प्रयोगम विनाा आश्वास इतुम न शक्याम। मनुष्योचित वाक्य व्यवहारे माम रूपम चा, माम कायस चा अनरूपम भवति। अतः हा अप्य पुनः हा अहं <coughs> कुर्चर गतोस्मी, कस्टे पतिदोस्मी, कतम येतत। संक्लिष्ट प् तस्मात कथं ये तस्मात् कथम बहिरागंतम् यम इति चित्तयत्। सेजमानोक्ये मेये रूपं ये वो में वो पढ़ा वर्तते सर्वोम्। सेजमानोक्ये मेये रूपं जानकी भाषितम् तथा रक्षो विस्त्रासिता पूर्वं भूयः स्त्रासमुपेश्यति। तद इतिहास आदि रामायण आदि राम शैली भिन्न होती महाकवि नाम काव्य सुतुकिंचित निविड बंधो भवति अत्र किंचित सहजता वर्तते अतः एव रामायण पटेने सर्वत्र वयम सहजताम अनुभवामः उक्तमपि पुनः किंचित पुष्सतः पुरतः गमनमिव सर्वत्र वयम अनुभवामः उक्तमेव अर्थम समा सहज रीत्या एक शैली तत्र रामायणीय वर्तते या शैली महाकवि नाम कालिदास आदि काव्य सुनर दृश्य तत्र कुन्ना शैली वर्तते किंचित तद भवंतह अनुभवितुं शकनो वर्तते सेयम सा सीता रु सेयम सा जानकी सांयं जानकी जानकी इति विशेषणम् मे रूपं आलोक्य मे भाषितं च आलोक्य मे मम रूपं च आलोक्य भाषितं च श्रुत्वा भाषितं आलोक्य इतिपि आवर्तय कृषक्रमः मोचेत भाषितं श्रुत्वा इति अध्याहारं कुर्मः एवञ्च मम रूपं दृष्ट्वा मम भाषणं च दृष्ट्वा कित्ये कर्था रूपस्य च भाषणस्य च अनुरूप्यं नास्ति तादृशं ष्ठिपिम दृष्ट्वा पूर्वं रच्छोभिः त्रासितं प्रथमा दिनादादिभ्य अद्यपर्यन्तं तस्याः प्रतिदिनं सायं मध्यान्ने प्रातः सा, मध्यान्ने सायञ्च त्रिवारंकि दिने त्रासनमेव भीत्युत्पादनमेव साक्षात् रावणीयव तस्य अनुचरे इरुवा राक्षसे इरुवा राक्षसस्त्री फिरुवा इधर मेरे वक़ले जाए मानुम परते अतो अतः रक्षोभिः त्रासितापुरुम रक्षोभी ही रक्षस्य शब्दा सकारांतः शब्दा रक्षोभी ही कित्रुत्याभोचरं राक्षसस्य दोपि सकारांतो वर्तते रक्षस्य दोपि सकारांतो वर्तते उभयोरुप्य अतः हस्माना न रक्षा सा रक्षा रक्षो प्याम रक्षो ही इति त्रुतियाव हो चरों रक्षो ही त्रासिता नमः निजत्था तत्र वर्तते त्रासिता नमः भाईता नमः भीत मुद्पादिता सापुर्वम् भूयः त्रासमुपयिष्यरि त्रासो नमः भीति भूयस तरासम उपयश श्यति पु्र्च वारमसा भयम कुर्यात उपयश श्यती प्रापप् α कि भीतिम् प्रापवियात ततों जात प्रित्रासा शब्दम कुर्यात म्αनस्विण्ध कुर्यात तीति पुना थिदिति सासीता, थी, थी, आ, आ, मनस्वी सासीता मनहा सियास्ती थी मनस्वी थी अत्र कस्मिम्सित विशेषार्थे मनस्वी मनस्वी प्रयुज्यते सासीता ततो जाता परित्रासा शब्दम् कुर्यां जाता हा परित्रासा हा ये सियासा जात परित्रासा, नमः यस्यः मनुष्य भीत रागता सा भयकारणातु किम करोति यदा भयम् भयम् प्राप्नुमा जड्ति अस्माकम् प्रयत्रम् विनयिबो भयम् किम कुर्मा शब्दम् कुर्मा भये सति शब्दम् कुर्मखलो तरि सीता आपि भी भीताहुत्वा कदाचित् शब्दम् कुर्यात जाना अनामाम विशालाक्षी रावनम् कामरूपिणम् सा विशालाक्षी माम कामरूपिणम् रावणं जाना नासति कामन्चतद्रुपंच कामरूपम् अस्य अस्ति इति कामरूपी येनम् यद्रुपम् इच्छन्ति तद्रुपम् ते प्राप्नोवन्ति अतः रावनम् रावण से तो कामरूपिता वर्तते कामरूपिता ना हुआ यद्रूपम् प्राप्तमिच्छति एक्षणियन्तद्रूपम् ते प्राप्नुमंति हर्मानों पे कामरूपी वर्तते रावणों पे कामरूपी Káma-sabdassi-iccha-it-yarttha-iccha-rūpina-nama-yadhe-ccham-rūpam-te-prāpnu-vanti-tadrisham-rāvunam-manyamāna-jānāna-rāvunam-manyamāna-atavā-rāvunam-jānati-sa-kim-karishyati-shabdham-kuriyā. atavā rāvunam sa kim karishyati shabdham kuriyā sītaya chakṛkē shabdhe sahasā rākṣa sīgan hā nāna praharano ghor समीयात अंतको यदा सीता शब्दम कुर्या तरही अहम अंतरं प्राप्य खरु भाषणम करोमी कस्मिन्मिस्चित छने कस्मिन्मिस्चित सीमित काले यदा राक्षसस्त्रिया प्रमत्ता भवंति निद्रयावा केनाप्य अन्यन कारणेना तदा निमिवा अंतरम दृष्टवाखरु मजावक्तव्यम् तस्मिन्नेवा समये यदि सास शब्दम कुरिया प्रमत्ता हा अभिता हा प्रबुद्धा भवेयु पुनः हा कार्य स्याहानी सीता या चक्रते सप्ते साहसा येका साहसा नामा योगा तस्मिन् नियबक्षणे ज्ञेति अविना विना राक्षसी गना राक्षसी समूहा हा नाना प्रहरना खटगादी प्रहर नाना विधानी प्रहरनानी यासाम हाँ ये से साह गना हा इति पुमलिंगे वर्तु देखलो राक्षसी गना हा राक्षसी राम समूहा हा नाना प्रहरना महुविधा आयुध सहिता सन्नु घोरा अंतकोपमा हा, हा, अंतको हा राक्षसस्त्री यमवद्वर्तते अंतका यव वर्तते अंतका हा यमहा उपमा यस्य यस्य यस्य सहा अंतकोपमा राक्षसी गना राक्षसी नाम गना हा, हा यमसदुष्या नामा सद्ये यव दर्शनमात्रेण दर्शुहु मरणं भवदि तादुष्यसि तादुष्या राक्षसस्त्र यहा सम यात प्राप्न्यात विधलि नमते सर्वे बहुविधा आयुधे सह आगत्या मम उपरि आकर्मनम् कुर्युः कुतः शब्दे जाते तु येतत्ते कर्तव्यं कर्तव्यम् भवति तत् कुर्युः धर्मि ततो माम सम्परिक्षिप्या सर्वतो विकृतानां हां वधेज क्रहने चिवा कुर्युः यत्रम् महामला महाणे बार्स मिवाण आती बाल शही नहीं आती वीकृता आती तो आती चारो नहीं और बार्स षाओ एकत्र सर्गे वर्तते तिर्लों से वाणेरें और बाम इता पूर्ण बहुरिचिकरुं और ंती की Bere particulars इत्यादि बहुत वाल्मीकि है यह भावना प्रबंचों वर्तते परिहासात में कहा प्रबंच हा परिहास संपादन शक्ति ही यावती वर्तते वाल्मीकि है ताम सर्वम् ग्राम शक्तिम प्रदर्शितवानस्ति सर्गे येता असाम राक्षसस्त्री नाम वर्णन अतः तादृशे विकृतार्ना हमां बला Sztriyaha, sarvataha samparikshitya kszpya, sarvadigyaha, yekapade, samyagrupe na paritaha kszpya, paritaha akramya, mama ma vadhecha yatram kuryuhu, mama vadheva, grahaneva, uvetra api yatram kuryuhu, ma nam अतः भाषण करने इमे दोषः यदि भाषणं न करोमि तर्हि तत्तु व्यर्थं भवेत् तस्मात् भाषणं करणीयम् तस्मात् क्रुच्र गतोह्यहं पुनरपि क्रुचरा अवस्थायाम् वर्ते संक्लिष्टा अवस्थायाम् वर्ते उपायं नपस्यामि कथं अत्र 국민 iberthet, leh itselleni, sperm kictedым gy Anfang, Ali Al Ha avez nam � Wited